श्री सीताचंद्राभ्यां राम नमः रामाज्ञा प्रश्न प्रथम सर्ग बाण सप्तकनायकअंबर भी गुरुर रेश सुरी सब मंगलदेश दे भगवती सरस्वती श्री गणेश जी श्री पार्वतीजी श्री सूर्य भगवान गुरुदेव भगवान शंकर भगवती लक्ष्मी और भगवान नारायण का स्मरण करके सभी शुभ कार्य करो स्वदेश और विदेश में सब कहीं कल्याण होगा शुभ कार्य संबंधी प्रश्न है तो सफलता मिलेगी गुरु सर सई सिंधूर बदन सशि सुर गुरु गाय चलो मग मुदित मन हो सुखित गुरुदेव सरस्वती देवी गणेश जी चंद्रमा गंगा जी और कामधेनु का स्मरण करके मार्ग में प्रसन्न मन से चलो तुम्हारे पुण्य सहायक होंगे यात्रा संबंधी प्रश्न हो तो यात्रा सफल होगी गिरा गौरी गुरु गण पहर मंगल मंगल मूल सुमिरत कर तल सिद्ध सबह हो अनुकूल श्री सरस्वती जी पार्वती जी गुरुदेव गणेश जी शंकर जी और मंगल के दाता मंगल ग्रह का स्मरण करने से दैव अनुकूल हो जाता है और सब सिद्धियां हाथ में आ जाती है सभी प्रकार के कार्यों में सफलता होगी भरत भारती गुरु गणेश बुधवार सुमिरत सुलभ सुधर्म फल विद्या विनय विचार श्री भरतलाल, सरस्वती देवी शत्रुघ्न कुमार गुरुदेव गणेश जी और बुधवार के देवता बुद्ध का स्मरण करने से उत्तम धर्म का फल विद्या विद्याभिनयक तथा विचार सुलभ हो जाते हैं अर्थात यदि अध्ययन धर्म कार्य शास्त्र चर्चा संबंधी प्रश्न है तो सफलता होगी सुर गुरु गुरु श्रिय राम गाउ गिराउर आन जो कचुकर यो युभ खुल सुमंगल खाने देव गुरु बृहस्पति जी गुरुदेव श्री जानकी जी श्री राम जी गणेश जी और सरस्वती देवी का हृदय में ध्यान करके जो कुछ किया जाता है परिणाम शुभ होता है और सुमंगल की खाने खुल जाती है अर्थात बराबर कल्याण ही होता रहता है अर्थात सभी प्रकार के प्रश्नों के लिए सफलता सूचित होती है शुक्र सुमिर गुरु शारदा गुलखन हनुमान करिय गुरु शुक्र गुरुदेव सरस्वती देवी गणेश जी लक्ष्मी जी और हनुमान जी का स्मरण करके सब काम करना चाहिए इससे सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी और परिणाम भी अत्यंत सुंदर होगा अर्थात सभी प्रकार के कार्यों में सफलता होगी तुलसी तुलसी राम सियमिर लखन हनुमान काज करहु दिन दिन बड़ कल्याण तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी पौधे श्री राम जानकी जी श्री लक्ष्मण जी और हनुमान जी का स्मरण करके जो कार्य सोचा है उसे करो दिनों दिन बड़ा कल्याण होगा अर्थात सभी प्रकार के कार्यों में सफलता होगी सब तक दो। सब दो दशरथ राजन नहि दुख प्रमोदित प्रजा प्रसन्न सुख सदा सुकाल महाराज दशरथ के राज्य में न इति अतिवृष्टि अनावृष्टि टिड्डी चूहे तथा सुगों के उपद्रव तथा शत्रु राजाओं के आक्रमण का भय था न दुख पाप या अकाल का ही भय था सारी प्रजा प्रसन्न थी सब प्रकार का सुख था सदा सुकाल सुभिक्ष रहता था अर्थात यदि प्रश्न किसी भय या रोग निवृत्ति के संबंध में है तो वह भय या रोग दूर होगा कौशल्यापनाय सिर सुमेर सुमित्रा पहाय करहु काज मंगल कुशल विधि हरि शंभु श्री कौशल्या जी के चरणों में मस्तक झुकाकर और सुमित्रा जी के चरणों का स्मरण करके काम करो आनंद मंगल होगा ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी सहायक होंगे अर्थात सभी कार्यों में सफलता होगी विधि के या फिरत दीन अंध मुनि साप सो सुनि विपति विषाद बड़ प्रज शोक संताप महाराज दशरथ को दया वन में आखेट के लिए घूमते समय अंधे मुनि ने साफ दे दिया उसे सुनकर प्रजा को बड़ी विपत्ति का बोध हुआ महान दुख शोक और संताप हुआ अर्थात प्रश्न फल अनिष्ट की सूचना देता है सुतहित किन्नप कुल गुरु कहा उपाव उपाऊ होल संतान सुनी प्रमुदित को महाराज दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की कुल गुरु वशिष्ठ जी ने उसका उपाय बतलाया और कहा अच्छी संतान उत्पन्न होगी यह सुनकर महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए अर्थात संतान प्राप्ति संबंधी प्रश्न है तो सफलता होगी पुत्र जागुकर वाय ऋषि राजमंगल मूल जगह भूषण आशीर्वाद महर्षि वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्ठ यज्ञ कराकर महाराज को प्रसाद दिया ब्राह्मणों का आशीर्वाद संसार में सभी श्रेष्ठ मंगलों का मूल देने वाला है अर्थात फल प्रश्न फल उत्तम है राम जन्म घर घर यवध मंगल गान निशान सगुन सुहावन हो सत मंगल मोद निधान श्री राम का जन्म अवतार होने पर अयोध्या के प्रत्येक घर में मंगल गीत गाए जाने लगे नौबत बदने लगी यह सकुन शुभदायक है कल्याण एवं प्रसन्नता का निदान पुत्र होगा राम भरत लखन दशरथ बालक चार तुलसी सुमिरत सगुन सुभा मंगल कहब पचारी तुलसीदास जी कहते हैं कि महाराज दशरथ के चारों कुमार श्री राम भरत शत्रुन तथा लक्ष्मण का स्मरण करने से शुभ शकुन और मंगल होता है यह मैं घोषणा करके कह देता हूँ अर्थात प्रश्न फल शुभ है सप्तक तीन भूप भवन भाइन सहित रघुबर बाल विदोद सुमिरत सब कल्याण जग पग पग मंगल मोद महाराज दशरथ के राजभवन में भाइयों के साथ श्री राम बाल क्रीड़ा करते हैं इसका स्मरण करने से संसार में सब प्रकार कल्याण होता है और पद पद पर सर्वदा मंगल एवं आनंद होता है अर्थात प्रश्न फल शुभ है करन बेद चूड़ा करन श्री रघुबर उपबीत तमय सकल कल्याण मया मंजुल मंगल गीत श्री रघुनाथ जी के कर्ण संस्कार मुंडन संस्कार और यज्ञोपवीत संस्कार के समय समस्त कल्याण में सुंदर मंगल गीत गाए गए अर्थात कर्णभेद यज्ञोपवितादि संस्कारों से संबंधित प्रश्न है तो फल शुभ होगा भरत शत्रु भरत शत्रु सुदन सहित सुमिर रघुनाथ करभु काज शुभ शुभ आज शबह मिलल साथ थ्री भरत जी शत्रुघ्न कुमार और लक्ष्मण लाल के साथ थ्री रघुनाथ जी का स्मरण करके काम करो तभी संयोग उत्तम मिलेंगे कल्याणकारी साथी प्राप्त होंगे राम लखन कौशिक सहित सुमिर करो पयान दक्ष लाभ जय जगत जसु मंगल सगुण प्रमाण श्री राम लक्ष्मण का विश्वामित्र जी के साथ स्मरण करके यात्रा करो संसार में सुयस विजय तथा धन की प्राप्ति होगी यह प्रामाणिक मंगल शकुन है अर्थात फल है मुनि मखपाल कृपाल चरण कमल उर तजहु सोच संकट सत्य मखुट जियन मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने वाले प्रभु श्री राम के चरण कमल को हृदय में ले आओ चिंता छोड़ दो संकट दूर हो जाएगा इस शकुन को चित्त में सत्य समझो अर्थात विपत्ति के दूर होने के संबंध में प्रश्न है तो वह दूर होगी अंतगत दारिदीच राम विमुख विमुखे गये श्रीराम से विमुख होने पर आदि अंत और मध्य सभी दशा में हानि मौत दरिद्रता तथा कष्ट है देख लो श्री राम से विमुख नीच राक्षस अपने ही पाप से नष्ट हो गए प्रश्न फल अनिष्ट सूचक है शिला साप मोचन चरण सुमिरो तुलसीदास तजहु सोच संकट मिट ही पूज हन कह शिला के साप को छुड़ाने वाले श्री जी के चरणों का स्मरण करो तुलसीदास जी कहते हैं कि चिंता छोड़ दो संकट दूर हो जाएगा और मन की अभिलाषा पूरी होगी प्रश्न फल शुभ है